धन्य नमस्कार मित्रों मेरे कुछ एक वीडियो जो इस बात पे फोकस करते हैं कि भारत को बड़े पैमाने पे हथियारों का उत्पादन शुरू करना चाहिए तो उसके संदर्भ में एक क्वेश्चन आया था क्वेरी आई थी कि भारत को बड़े पैमाने पे हथियारों का उत्पादन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी संकट का समय आया � 私が c o n t r a d るように、このビデオを見ているのは、Russia の s の大きさは、ロシアの大きさは、ロシアの大きさは、ロシアの大きさは、ロシアの大きさは、ロシアの大がさは、ロシアの大きさロシアの大きさは、ロシアの大きさは、ロシアの大きさは、ロシアのロシアの大きさは、ロシアの大の大きさの大きさは、ロシの大きさは、ロシアの大きさは、ロシアの パーティーアテキアダ nineteen s i x シアネハマリボジ ada madad ninki. End メータリボト madad kiti Wokyon kiti Jabu Parathara Atau or Esa b a i a जवारलाल गांधी प्रथम प्रधानमंत्री ने कैनेडी को लेटर लिखा कि भाई तुम अपने तुम्हारी अमेरिका की वायु सेना भारत में भेजो वायु सेना के चार स्क्वाडन दस स्क्वाडन भारत में भेजो उन्हें कहो कि भारत में वो बेस बनाएँ चीन पे हमला करें तो कैनेडी ने तो एक्चुअली मजाक उड़ाया कि भाई ब्रिटेन है パーエキサアバー、シュギアディ、ユトカタムニワ、ヤディ、ラシャネ、ラムベサメタ、バーラッキ、マダダネイキ、トバーラテウォ、アメリカカ、ピトウォジャガ、アメリカ、グラムジャガ、イスリエ、ウスネフィルチンコ、ダバヤキ、トミエユトバンデカ、オフィルチンネユトバンディア、コンキ、チンピクネジャータ、キバーラテウォアメリカカ、グラムジャー、パーエキ、ウスネウォサメアメリカ、イマダネイキ、 चीन के सामने लड़ने के लिए क्यों? क्योंकि रूस अपने सबंध चीन के साथ बिगाड़ना नहीं चाहता था। रूस और चीन की बहुत बड़ी बॉर्डर है, कॉमन बॉर्डर है, और एक देश है वो भारत के लिए क्यों अपने पड़ोसी देश है और वो भी शक्तिशाली देश से अपनी दुश्मनी मोलेगा। फिर उसके बाद रूस � कि रूस ने 1971 में मदद की और रूस के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि कोई भी देश यदि भारत पे अटैक करेगा तो रूस उसको अपने पर अटैक हुआ ऐसा समझेगा और वो हमारी मदद के लिए आएगा इसलिए फिर अमेरिका ने भारत पे अटैक नहीं किया लेकिन जब देवी इंदिरा गांधी ने कहा कि अब मैं, पाकिस्त, मैं ने ने कि अब पाकिस्तान ने प्� パキスタンのパンチュクレクド、バンガディッシュケチャーとクレクド。まだ、situation は、バーガー・ンのパンチュバンガーデシュケンのボール、パキスタンのボール、パキスタンのボール、パキスのボール、パキスタンのボール、パキンのボール、パキスタンのボール、パキスタンのボール、パキスタンのボール、パキスタンのボール、パキスタンのボール、パキスタンのボール、パキスタンのボール、パキスタンのボール、パキスタンのボール、パキスタンのボール、パキスタンのボール、パン、パキスタン、パキスタン、パキスタン、パキスタン、パ तो उस समय भारत के पास मौका था कि भारत पाकिस्तान पे अटैक कर दे और पाकिस्तान के चारपांच टकड़ा टुकड़े कर दे और कश्मीर पूरा का पूरा भारत के अंडर ले ले और देवी इंदिरा गांधी ने ये कोशिश शुरू कर दी थी सारे ट्रूप्स थे वो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे भेजने शुरू कर रहे थे इसलिए आ, आ, भारत को कहा कि ये तुम्हारा पाकिस्तान खत्म करने का प्लान है वो बंद करो और यदि तुमने पाकिस्तान पे अटैक किया तो हम तुम्हे हथियार नहीं देंगे हम तुम्हे स्पेयर पार्ट नहीं देंगे और अमेरिका है वो पाकिस्तान को स्पेयर पार्ट देता है और रशिया में हथियार और स्पेयर पार्ट देना बंद कर देता है हमारी आधी मदद की और आप बाकी आधी नहीं की क्योंकि जब पाकिस्तान को ये पता चला कि भारत अटैक करने वाला है तो पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया को बोला कि हमें बचाओ और सऊदी अरबिया ने रशिया को बोला कि तुम भारत को बोलो कि भाई ये प्लान बंद करे क्योंकि सबको पता था कि भारत जो कर रहा है वो रशिया के, के स कि पाकिस्तान यदि पूरा टूट जाता है तो भारत को रूस का जो जरूरत है वो कम हो जाएगी आपने वो कहानी तो पढ़ी होगी ना बिल्ली शेर और चूहे की कि चूहा था वो शेर के जो बाल खाता था इसलिए शेर ने बिल्ली को रखा था लेकिन चूहा मर गया तो अब शेर को बिल्ली की कोई जरूरत नहीं थी तो र� जो रूसिया पे डिपेंडेंट है, वो क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्ध का भाई है। वो युद्ध का भाई खत्म हो गया, तो भारत की डिपेंडेंस रूस पे खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक ही है, दूसरा जो मुस्लिम वर्ल्ड था, यदि पाकिस्तान पूरा टूट जाता है, तो मुस्लिम वर्ल्ड पू バーラッキーは、まだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだ वो यदि उसने हमें दिए होते तो पाकिस्तान के जितने घुसपैठिये पाकिस्तान के जितने सैनिक कारगिल की हाइट पे बंकर बना के बैठे थे हम उन्हें लेसर गाइडेड बम और लेसर गाइडेड बम का मिसाइल के द्वारा सबको मार सकते थे एक सैनिक का हमें पर्वत पे भेजने की जरूरत नहीं पड़ती इतना ही नहीं पाकिस्तान सैनिक माल सामान हथियार खाने पीने का सामान वो सब फेरी कर रहे थे हाई अल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर्स तो वो सैटेलाइट तो उन्हें पकड़ लेगा अब भारत ने तो अपना सैटेलाइट सुपरविजन उस समय बंद कर दिया वो क्यों बंद कर दिया मैंने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया कि वो किसका काम हो सकता है लेक और हेलीकॉप्टर मोमेंट से रशिया को पता भी लग गया होगा कि भाई पाकिस्तान कारगिल में इतने सारे सैनिक घुसा रहा है लेकिन उसने वो इनफॉरमेशन भारत के सरकार को नहीं दी यानी कारगिल वॉर का रशिया को पता था लेकिन रशिया ने वो इनफॉरमेशन भारत को नहीं दी और कारगिल के समय लेसर गाइडेड बम लेस भी रशिया ने नहीं दिया वो दिए होते तो हमारे सैनिक नहीं मरते उसका कारण भी साफ है कि जो पोखरान 2 किया भारत ने खुद एटॉमिक वेपन डेवलप करने की कोशिश की वो रशिया को भी अच्छा नहीं लगा पर दुनिया का कौन देश चाहेगा कि दूसरा देश मजबूत हो दूसरे देश से दुश्मनी ना हो मित्रता हो लेकिन भा� अंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्ती भी होती है लेकिन अंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भाईचारे जैसा कुछ नहीं होता। बहुत एक लेवल के बाद दो कंट्री एक दूसरे के भाई बनते हैं जैसे कि अभी यूरोप के देश भी एक दूसरे के भाई नहीं हैं एक दूसरे के गणिष्ट मित्रा हैं और हो सकता है पचास साल बाद, बाद स� と、今日は私たちないと、ロシアは負けないと、ロシアは負けないと、ロシアは負けないと、ロシアは負けないと、ロシアは負けないと、ロシアは負けないと、ロシアは負けないと、ロシアは負けないと、ロシアは負けないと、ロシアは負けないと、ロシアは負けないと、ロシアは負けないと、ロシアは負けないと、ロシアは負けないと、ロシアは負けは負けないと、ロシアは負けないと、ロシアは負けないと、ロシアは負けないロシアは負けないと、ロシアは負けロシアは負けないと、ロシけないと、ロシアは負け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 アッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキーアッキー ウィーナー、ナースウィーナムポラガポラ、ースウーナー、ウォビドティン、マネメ、ポラカタモジ ata。パー、r u s s i マイマダッキー。l e ラカジャビュードワー、nineteen ninety メートル、Russianecoi マダッキー、ヨギ、Russia could come ジョロギ ata。Citera say、Libya maybe?Russianecoi マダッキー、Libya ペ、ジャブ、アメリカキー、セナネ、ウマダッキー、ガダフィコ、マダラ、ウガラ、タブ、Russianecoi、ガダフィコ、アティアニペ、ジャー、アキー、アキー、マメンペ。 एक रूस कमजोर क्यों हो गया है कि चेचेनिया का प्रॉब्लम है अमेरिका है वो चेचेनिया के टर्ररिस्ट से उसका बहुत अच्छा लिंक है वाया सऊदी अरेबिया यानी रूस यदि बहुत ज्यादा मदद करता इराक को या लीबिया को तो अमेरिका है वो चेचेनिया के आतंकवादियों को इतने सारे हथियार दे सकता इतने सारे ह और उससे जो रूस का प्रेसिडेंट है उसको रिजाइन करने की नौबत आ जाएगी। दूसरा जो इंटरनेशनल शेयर मार्केट और स्विस बैंक का पूरा नेटवर्क है, उससे रूस की जो इकोनॉमिक इलिट है, आज की रूस की इकोनॉमिक इलिट, उसको अमेरिका जो भी लूट लूटता है, इराक लूटा या लीबिया लूटा, � जैसे कि شايرون शेवर, है, फिर ये शेल है, जितनी अमेरिका की पेट्रोल की कंपनी है, उसमें रूस के धनिकों ने भी अपना पैसा लगाया है, वा, वाया स्विस बैंक, यानी ये डायरेक्ट इनफॉरमेशन इकट्ठी करनी बहुत मुश्किल है, पर जो रूस के धनिकों को, यानी अमेरिका ने एक ऐसी अरेंजमेंट बना के दी है कि जह もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしはしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし ラブルシャスティキアティ c i a コカワニオトケジメノンコサヨギアヤトナチャランダジキアワナ・ロスキアンダー、ウォビー・ロスキアホテルメ、ロスキア、ゴーメント・エスタブリッキアのダー、バーラッキー・プラザンマのティキアティア、ウォー、ケジビコパタナチュアレオ、ポソビニアアアアウォースケボサーリズムメビエキイタキ、ラーバドウ、シャスティー、バーラッキー、シナコマジブトカネキウノネプリプリティアリバナラーバドウ、シャスティネ。 भारत में एटॉमिक वेपन का प्रोग्राम भी शुरू करने की ठान ली थी कि भारत है वो एटॉमिक वेपन बनाने की वो शुरुआत करेगा और वो रशिया को मंजूर नहीं था और इसलिए फिर रूस ने लालबाजरु शास्त्री की हत्या करवाई फिर ये जो सुभाष चंद्र बोस का किस्सा है उसमें भी रूस की जो रोल है वो डाउटफुल कि काफी सारे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे वो ताइवान में कोई प्लेन दुर्घटना हुई नहीं थी और वो रूस चले गए थे लेकिन रूस ने उनको शायद हत्या न करवाई हो तो उनको दबाके रखा जेल में रखा उनको कहीं पब्लिक में नहीं जाने दिया तो � और आज भी नहीं है और उसमें मैं रूस को दोष दूंगा ऐसा भी नहीं है अंत में हरेक देश को अपनी देश की चिंता पहले होती है तो ऐसे केस में थोड़ी बहुत मित्रता ठीक है कि जैसे 1965 में रूस में हमें पाकिस्तान से लड़ने में मदद की 1971 में मदद की पाकिस्तान को हराने में लेकिन वो बस वहीं तक सी पाकिस्तान के पांटू कड़े का हम अपनी बदलाव करने वाले थे रशिया सिर्फ हमें हथियारी देने वाला था लेकिन रशिया ने मना कर दिया कारगिल के युद्ध में मदद नहीं की 1962 में चीन के युद्ध के खिलाफ हमारे रूस ने हमारी मदद नहीं की फिर शास्त्री जी की हत्या रूस में हुई तो इससे हमें स्पष्ट समझ लेना च もう一度、私は何を言うか分からないので、私は何を言うか分からない。